अध्याय 16 समय के लक्षणों को पहचानो। फरीसी और सदुकी पंथ के लोग प्रभु यीशु के पास आए उन्होंने प्रभु यीशु को परखने के लिए उनसे कहा हमें ऐसा सबूत दिखाइए, जिससे पता चले कि आपको परमात्मा ने भेजा है प्रभु यीशु ने कहा शाम होने पर तुम कहते हो दिन अच्छा रहेगा क्योंकि आसमान साफ है और सुबह होने पर आज आंधी आएगी क्योंकि आसमान लाल है और बादल छाए हुए हैं तुम आसमान देखकर मौसम पहचान लेते हो पर अभी जो हो रहा है उसे तुम नहीं समझ पा रहे हो इस पीढ़ी के लोग बुरे हैं और परमात्मा के प्रति विश्वास योग्य नहीं हैं वे परमात्मा की शक्ति का सबूत और चमत्कार देखना चाहते हैं परंतु इनको परमात्मा के प्रवक्ता योना के उदाहरण के सबूत के अलावा कोई अन्य सबूत नहीं मिलेगा तब प्रभु यीशु उन्हें छोड़कर चले गए गलत शिक्षा लोगों को बर्बाद कर देती है झील की दूसरी ओर पहुंचने पर शिष्यों ने पाया कि वे अपने साथ रोटी लाना भूल गए हैं प्रभु यीशु ने उनसे कहा देखो फरीसियो और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना वे आपस में बात करने लगे हम रोटी लाना भूल गए इसलिए उन्होंने हमसे ऐसा कहा प्रभु यीशु ने यह जानकर उनसे कहा मुझ में तुम्हारी आस्था बस इतनी ही है तुम इस सोच विचार में क्यों पड़े हो कि हमारे पास रोटी नहीं है क्या तुमको समझ नहीं आया क्या तुम पांच रोटियों से पांच हजार लोगों को खिलाने और बचे हुए खाने से भरे सभी टोकरों के बारे में भूल गए हो और केवल सात रोटियों से चार हजार लोगों ने खाया और बचे हुए खाने से भरे सभी टोकरे भी तुम भूल गए मेरी यह बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती कि फरीसियों और सदुकियों के खमीर से सावधान रहना रोटियों के बारे में नहीं था तब शिष्यों की समझ में आया कि प्रभु यीशु उस खमीर के बारे में बात नहीं कर रहे थे जिससे रोटी बनती है परंतु फरीसियों और सदुकियों की गलत शिक्षा के असर से सावधान रहने को कह रहे थे शिष्य पत्रस का प्रभु यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करना जब प्रभु यीशु कैसरिया फिलिपी शहर के पास आए तब उन्होंने अपने शिष्यों से पूछा तेजस्वी मानव पुत्र को लोग कौन समझते हैं उन्होंने उत्तर दिया कुछ लोग आपको समर्पण स्नान दाता योहन समझते हैं कुछ लोग परमात्मा के प्रवक्ता एलिया और अन्य लोग समझते हैं कि आप परमात्मा के प्रवक्ता यर्मिया हैं या कोई और परमात्मा के प्रवक्ता प्रभु येसु ने पूछा पर मैं कौन हूं इस बारे में तुम क्या कहते हो शिमोन पतरस ने उत्तर दिया आप मुक्तिदाता और जीवित परमात्मा के पुत्र हैं प्रभु यीशु ने कहा योना के पुत्र शिमौन तुम पर परमात्मा का आशीर्वाद है तुम्हारी मानवीय समझ या किसी व्यक्ति ने तुम पर यह भेद प्रकट नहीं किया बल्कि मेरे पिता परमात्मा ने प्रकट किया है पतरस, मेरी बात सुनो तुम्हारे नाम का अर्थ चट्टान है और इस चट्टान पर मैं अपने सत्संग की नींव डालूंगा और मृत्यु लोक की शक्ति इसे रोक ना पाएगी मैं तुम्हें परमात्मा के परम स्वर्ग के साम्राज्य के अधिकार की चाबियां दूंगा इस अधिकार को प्राप्त करके तुम्हारे द्वारा जो कुछ भी पृथ्वी पर बांधा जाएगा परमात्मा उसे बांध चुके हैं और जो कुछ भी तुम्हारे द्वारा पृथ्वी पर मुक्त किया जाएगा वह परमात्मा द्वारा मुक्त किया जा चुका है तब गुरु यीशु ने शिष्यों को चेतावनी दी किसी से मत कहना कि मैं मुक्ति दाता हूं प्रभु यीशु अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित उस समय से गुरु यीशु अपने शिष्यों को कहने लगे मुझे येरूशलम जाना ही होगा वह यहूदी समाज के बड़े प्रधान पुरोहित और धर्मगुरु मुझे बहुत दुख देंगे यहां तक कि वे मुझे मार डालेंगे किंतु परमात्मा मुझे तीन दिन बाद जिंदा कर देंगे इस पर पतरस ने उन्हें अलग ले जाकर उनसे झड़क कर कहा प्रभु आप इस तरह की बात मत कीजिए परमात्मा ऐसा कभी न होने दे प्रभु यीशु ने पत्रस से कहा मेरे सामने से हट शैतान तू मेरे लक्ष्य में बाधा पैदा कर रहा है तू वह सोच रहा है जो मनुष्य चाहता है ना कि वह जो परमात्मा चाहते हैं तब गुरु ये ने अपने शिष्यों से कहा यदि कोई मेरा शिष्य बनना चाहता है तो उसको अपना अहम त्यागना होगा अपना क्रूस उठाना होगा और मेरे पीछे चलना होगा जो कोई अपने जीवन को बचाना चाहता है वो उसे गंवा देगा तथा जो कोई मेरे लिए अपने जीवन की हानि उठाता है तो वह अपने जीवन को पालेगा यदि कोई सारे संसार का मालिक बन जाए परंतु उसे मोक्ष प्राप्त न हो तो उसे क्या लाभ क्या संसार में मोक्ष से बढ़कर और कोई बहुमूल्य चीज है जब तेजस्वी मानव पुत्र अपने स्वर्ग दूतों के साथ अपने पिता परमात्मा के तेज में आएंगे तब वह हर एक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल देगा मैं तुमसे सच कहता हूं यहां कुछ व्यक्ति खड़े हैं जो जब तक तेजस्वी मानव पुत्र को अपने साम्राज्य में आते हुए ना देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद ना चखेंगे